अमृतमाणी संसार में रहने वाले साधक का आदर्श दूसरा दो जैसे लुकी लुकोवल के खेल में अगर कोई ढाई को छू ले तो उसे चोर नहीं बनना पड़ता वैसे ही मनुष्य यदि एक बार भगवान के चरण कमलों को छू ले तो वह संसार बंधन में आबद्ध नहीं होता जैसे ढाई को छू लेने पर खेल में पकड़े जाने या दाव देने का डर नहीं रह जाता वैसे ही भगवान के चरणों को छू लेने पर उनका आश्रय लेने पर संसार रूपी क्रीड़ांगन में बद्ध होने का भय नहीं रह जाता 280 मगर को जल की ऊपरी सतह पर तैरना बहुत अच्छा लगता है पर उसके ऊपर आते ही लोग उसे मारने की देखते हैं बेचारा क्या करे प्राणों के डर में मजबूर होकर उसे पानी के नीचे ही रहना पड़ता है ऊपर नहीं आते बनता परंतु फिर भी बीच बीच में मौका मिलते ही वह एक बार सू सू करता हुआ दल के ऊपर तैर लेता है हे संसारी जीव मैं जानता हूं कि तुम्हें भी सच्चिदानंद सागर में तैरने की इच्छा होती है पर स्त्री पुत्र परिवार के बोझ के कारण तुम्हें संसार में डूबे रहना पड़ता है परंतु फिर भी बीच बीच में मौका पाते ही भगवान का स्मरण करो व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो उन्हें अपना दुख कष्ट जताओ योग्य समय पर अवश्य ही वे तुम्हें मुक्त करेंगे आनंद सागर में तैरने की शक्ति देंगे 281 यदि तुम्हें कभी परिस्थितिवश किसी प्रलोभन से भरे स्थान में जाना पड़े तो तुम अपने साथ आनंदमय जर्नी को भी लेते जाओ ऐसा करने से तुम्हारे मन के भीतर अनेक कुचार या बुरे काम करने की इच्छा उठने पर भी तुम बच जाओगे जन्नी के निकट रहने पर तुम लाज के मारे बुरे काम नहीं कर पाओगे दो संसार और ईश्वर दोनों बातें एक साथ होना कैसे संभव है चिवड़ा कूटने वाली स्त्री एक हाथ से ढेकी की ओखली के भीतर चिवड़ा चलाती रहती है दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है साथ ही ग्राहकों के साथ लेन देन का हिसाब करती जाती है इस तरह वह एक ही साथ अनेकों काम करती रहती है पर असल में उसका मन सदा ढेकी के मूसल की ओर रहता है कि कहीं वह हाथ पर न आ गिरे इसी प्रकार तुम संसार में रहते हुए सब काम करो किंतु सतत ध्यान रखो कि कहीं ईश्वर के पथ से दूर न चले जाओ दो जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता है उसे गिर पड़ने का डर नहीं होता उसी प्रकार ईश्वर को पक्का पकड़कर संसार के सभी काम करो इससे तुम विपत्ति से मुक्त रहोगे दो सौ चौरासी उत्तर हिंदुस्तान की ग्रामीण स्त्रियां सिर पर एक सांस चार पाँच घड़े लेकर आपस में सुख दुख की बातें करती हुई रास्ते से चली जाती हैं घड़े से एक बुन भी पानी नहीं गिरता धर्म पथ के पथिक को भी ऐसा ही होना चाहिए सभी अवस्थाओं में उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि मन ईश्वर के पथ से दूर ना हट जाए दो सौ बच्चलन औरत संसार में रहती हुई गृहस्थी के कामकाज में मगन रहती है पर उसका मन सदा अपने यार की ओर ही पड़ा रहता है हे संसारी जीव तुम भी संसार में अपने कर्तव्यों को करते रहो पर मन सदा ईश्वर में लगाए रखो दो जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने